और शुभदेव जी महाराज की भागवत कथा का अमृत पान हम निरंतर कर रहे हैं पिछले रविवार आश्रम का स्थापना दिवस होने के कारण हम वेद की धाराओं में आगे नहीं बढ़ पाए वेद की इस में हमने देखा कि सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है बहुत से संप्रदायों ने इस धर्म को अंगीकार किया लेकिन धर्म स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं है धर्म गंगा की भांति है और संप्रदाय गंगा नदी के तट पर बने मठों की भांति है धर्म और संप्रदाय अपनी अलग पहचान रखते हैं उनका अलग चलन हो सकता है धर्म में कोई भेद नहीं होता एको ब्रह्म, राम में सब जग नाशते और दूसरी जो बात हमारे सामने आई कि धर्म अपने में एक संपूर्ण जीवन है आपके जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो धर्म में परिलक्षित नहीं है गृहस्थ जीवन वाहे जीवन सामाजिक जीवन में श्री राम की मर्यादा है तो अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए कृष्ण की उन्मुक्तता है भीतर जुड़ो गोविंद से बाहर जियो राम की मर्यादा के साथ। जो इन दोनों की खिचड़ी पका लेते हैं उनकी अवस्था ऐसी होती है न घर के न घाट के संप्रदायों ने ईश्वर को भी शरीर से बाहर लोकों में आसमानों में भगा दिया तो वहां सांसारिकता और सांप्रदायिकता एक बन गई जबकि धर्म ने आत्मपरक होकर जीने के लिए हमें आत्मा की राह दी वहां संसार की सीमा नहीं है मेरा आत्मा मेरा गोविंद है मुझे उससे मिलना है उसमें कोई सीमा नहीं है लेकिन मेरा वाय जीवन जो मेरा सामाजिक जीवन है ग्रस्त जीवन है पति का पुत्र होकर ये सब एक मर्यादित धर्म है यहां भगवान श्री राम की मर्यादा है तो इस प्रकार संपूर्ण भीतर बाहर का जीवन अंदर बाहर की कहानी जो संपूर्ण बढ़ाते हैं उन्हें हम धर्म कहते हैं हाँ यहां फलाना संप्रदाय अलग है वो अलग है यानी भीतर वाला अलग है बाहर वाला अलग है पड़ोस वाला अलग है ये धर्म में नहीं होता है ये हमने बहुत अच्छे से जाना और इसमें हमने ये भी जाना कि पूजा पाठ भजन कीर्तन व्रत आदि दान आदि मन को साधने के साधन है ये कोई पूजा और तपस्या की उपलब्धि नहीं है हम अपने को प्रभु में बांधना चाहते हैं तो ये साधन है जिसके द्वारा मन सधे और ईश्वर में आए और यदि हम अपने मन को ही नहीं साध रहे हैं तो हम नाटक कर रहे हैं अपने आप हाँ को धोखा दे रहे हैं और इस तरह के नाटक संप्रदाय देते हैं धर्म नहीं पूर्व की ऋषा में हमने पढ़ा ना यम दीपसंती दीप सबो न जनानाम ना देवम न ना यम नम दीपसंती जो नहीं होता या, या माने जो ना माने नहीं होता दिपसंति प्रज्वलित जो क्रोध से ईर्षा से द्वेश से बदले से कभी जलता नहीं प्रज्वलित नहीं होता दीप सबो उकसाए भड़काए और जलाए जाने पर भी ना ध्रुवाणो जनाना और जो जीव मात्र से प्राणी मात्र से किसी प्रकार का द्रोह भेद ईर्षा द्वेष लिप्सा ये सब नहीं करता ना देवम अभिमाता और ना ही जो अपने धन ऐश्वर्य अपने रूप पर अपनी पूजाओं पर और सिद्धियों पर दंभ करता है वही ईश्वर की राह भक्ति के मार्ग को पाने वाला है यह हमने ऋषि से पढ़ा वेद में दम्भ आया और तुम्हारा सर्वनाश हो गया कुछ भी बाकी नहीं बचा और इसी की कथा है कि दम्भ के कारण मतभ्रंश होती है और रावण का सर्वनाश सिद्धियां ही कर डालती है तुम्हारे पास क्या है रावण जैसा तो किस बात का दम्भ लिए बैठे हैं नारद को दम्ब आया और उसे लज्जित होना पड़ा अपमानित होना पड़ा बानर का रूप धारण करना पड़ा और सबकी खिल्ली सबके अठास का कारण बना बाली का दंभ बाली को मार गया न देव हम अभिमान जिसके पास अभिमान है दंभ है उसके पास कभी भी भक्ति नहीं हो सकती दंभी का कोई ईश्वर नहीं होता और उसे अपमानित ही होना पड़ता है दुर्वासा का दंभ ऋषि होकर के भी परमेश्वर के द्वारा प्रकट होकर के भी दुर्वासा जगह जगह कलंकित अपमानित होता है लज्जित होता है और उपहास का कारण बनता है का न देवम अभिमान है जो क्रोध और आवेश दिए जाने पर भी आवेशित नहीं होते ना यम, नम जनाना, और उनके साथ कोई कितना भी पाप करता है तो भी वे किसी से द्रोह बदला नहीं करते न देव अभिमा दे और ना वो किसी बात का दम्भ करते हैं वो तो एक प्रभु में एक गोविंद में सदा बसे रहते हैं और यही कथा श्रीमद् भागवत भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव कौन है ये नंगे हैं हम सब जानते हैं निर्वस्थ है क्योंकि हम सब ने तो बहनों से अपने झूठ ढके हुए हैं दिखावे के और कहा जिसने और पहले सच बोले हैं वो भी महा झूठा है सुखदेव नंगे है इनके पिता स्वयं भगवान वेद्यास हैं और इनकी माता के विषय में कोई जानता नहीं है ये माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहते हैं तब कहीं जन्मते हैं इनकी माता श्रीमद भागवत है ये महापुराण ही मां है इनकी। और इनके रचयिता पिता महर्षि पाराशर है वेदव्यासी है अर्थात सोलह बरस तक सुक माने तोता सोलह बरस तू तोते की तरह गा इस भागवत महाकाव्य को तब पहली बार नर नग्न सत्य पाएगा तेरा जन्म सुखदेव के रूप में होगा ये वो गुरु गंभीर महाकाव्य है ये कोई खाली किस्से कहानी की किताब नहीं है और वो सच जिस पर झूठ का आवरण चढ़ गया वो तो झूठ से भी बुरा हो गया तो वो निर्वस्थ है आर पार का सच है वो सुखदेव है और परीक्षित कहते हैं जिनकी इम्तहान हो रहा है जिनकी परीक्षा हो रही है जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा देने आए हैं तो मनुष्य की युनि ही परीक्षित है हम सब इम्तहान में बैठे हैं हम सब परीक्षित हैं और परीक्षित को सात दिन में नाक डस जाएगा वो मर जाएगा और हम सब भी सात दिनों में से किसी दिन जाने वाले हैं क्योंकि आठवां दिन ही नहीं होता है आठवां दिन कहां होता है सप्ताह में सात ही दिन होते हैं यदि हम अपने इम्तहान में नहीं जागे हैं तो हम फेल हैं हमें जरूर भटकना पड़ेगा हमारा उधार नहीं हो पाएगा फिर और सोचो जब आत्मा तुम्हारा सहारा बना हुआ है इतना मजबूत संबल है फिर तुम और बैसाखियों का सहारा क्यों खोजते हो ये तुम्हारी उपलब्धि नहीं हो सकती है ये तुम्हारी पंगुता का प्रतीक है चाहे सोने की बैसाखी क्यों ना हो आदमी लेके चल रहा हो तो लोग कहेंगे बेचारा अपंग है पंगु है ये, और हमने ईश्वर की उस सत्ता को नहीं स्वीकारा है हम पंगुता की लाटकियां सुबह से शाम तक खोजते फिरते हैं अरे पंगु हो जाओगे और ऐसा ना हो कि वो भी साथ छोड़ दे बहुत बेसहारा हो जाओगे इसी के लिए इसी को जागाने के लिए इसी को पढ़ाने के लिए ये भागवत की कथा है ये अमृत कथा है क्यों सागर के किनारे प्यासा बैठा है अमृत है इसमें अमर हो जाएगा आज परीक्षित कथा सुन रहे हैं प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उन्हें भागवत कथा का अमृत पान करा रहे अब तक की कथा में उन्होंने भगवान के जन्म की लीला बताई है कि नारायण आज भी आत्मा वसुदेव और ब्रह्म ज्वाला देवकी ही हर शिशु को उत्पन्न करते हैं कहा इस शरीर रूपी जेल में जहां मन कंस का राज है ये कंस कौन है ये हमारा मोआंद मिथ्या अभिमानी मन ही तो कंस है जो बार बार ईश्वर भुला देता है और बैसाखियों की तरफ ले जाने लगता है क्या अब इस लकड़ी का सहारा ले अब उस लाठी के सहारे चल राम को बुला दे नहीं तो हमने बाहर सहारे क्यों जाए अरे जब वो सत्ता हम में थी तो हम तो लोग हम तो सचराचर की सेवा करने आए थे बेसहारों को सहारा देने आए थे देकार है हम पर कि हम सहारे कूसते हैं ऐसी घृणित जिंदगी जीते हैं और कहते हैं कि हम मनुष्य योनि में और हम मनुष्य धर्म निभाते हैं मानव की कल्पना प्रकृति में है कि जो सचराचर का माली बने सबको सहारा दे और ये तो भिखमंगा खुद सहारे खोजता है ये मनुष्य की योनि नहीं हो सकती ये मनुष्य योनि का अभिशाप और कलंक हो सकता है ये भागवत की कथा में हमने पाया है कि जब वो स्वयं भू परमेश्वर वो घटघट वासी आत्मा मुझ में बैठा है तो मैं बैसाखियों के पीछे क्यों भाग रहा हूं आज ये बात हमारी समझ में नहीं आती है अरे वो है ना तो फिर बैसाखी का काम क्या है जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए राम में रहिए मस्त रहिए जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हम में कोई पेड़ नहीं हिला पाएगा ये नाटक बंद करो जब उसकी मर्जी के बिना पेड़ नहीं हिल पत्ता नहीं हिल सकता तो तू तो पेड़ क्या हिलाएगा उसकी निवाहक भक्ति में रहता अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से जी ले तेरी सार्थक भक्ति है और जब जब मन में लोभ है तृप्तियां और इच्छाएं हैं तो विषयाशक्त है न कि भक्त ज हम इस भेद को भी तो नहीं पढ़ पाते आज हम इस भेद को भी तो नहीं पढ़ पाते हैं और हम अपनी हर भूल पे सही लगाते हैं कि हम सही हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भूल जाते हैं कि यह सारा संसार उसी का बनाया है हमें भी वही सांस और जीवन के क्षण दे रहा है हम किसी की जिंदगी में कोई विष कोई आग नहीं डाल सकते ये तो बड़े भारी अपराध होंगे ना ध्रुवाण हो जनाना हमें किसी को किसी जीव को भी नहीं सताना है ना दिपसंति दिप, दिप सबो विषय वासनाएं भी हमें उकसाएं और भड़काएं तो हमें लोभ लालच पे नहीं आ रहा है हमें कोई कपट व्यवहार किसी से नहीं करना है किसी से नहीं करना है हमें अपनी अंतरात्मा के सहारे जीना आज भी वही शबरी का नाम बनके हमारी हमारे को रख में बदल रहा है और वही घटघटवासी संपूर्ण सचराचर को बना रहा है तो मैं लोभ लालच और पाप में क्यों फंसा बैठा हूं ना ध्रुव वाण हो जना आज भी आत्मा ही हर शिशु को बनाता है मां को उंगली बनानी नहीं आई बाप एक अंगूठा बनाना नहीं जानता तो वो इतना अंधाधतराष्ट क्यों हो जाता है कि मेरा मेरा गाता है आज भी कौन मां है जो अपने बेटे को चार सांसें दे पाए अगर उसका आत्मा ना दे तो तो हम अंधे धृतराष्ट्र तो हैं ही गंधारी की पट्टियां और बांधे हैं और ईश्वर बुला के संसार जिए जाते हैं और फिर भक्ति का स्वांग भी भर डालते तो कहा राजन कृष्ण की भक्ति पूर्ण भक्ति अंदर में उतरती है भीतर अपने है। बाहर रागवेंद्र की मर्यादा है वहां निमित मर्यादा का धर्म है और भीतर भक्ति की उन्मुक्तता है मैं हूं गोविंद है संसार का काम क्या यह एक संपूर्ण जीवन है एक परिपक्व अवस्था है अ मेच्योर लेवल ऑफ लिविंग इसे बड़ी गहराई से लिया जाता है जो इसके मर्म को तत्व को नहीं जानते हैं वे सब कुछ गंवा देते हैं वे नहीं जानते हैं कि आज भी जो बालक उत्पन्न हुआ है उसे वसुदेव और देव की अर्थात आत्मा ब्रह्म ज्वालाओं नहीं तो शरीर रूपी जेल में उत्पन्न किया है और जब वो लड़का पैदा हो गया तो आप सबने नंद और यशोदा बन ही तो पाला है आपको नंद और यशोदा का धर्म निभाना है आप वसुदेव और देव नहीं बनाने वाला वो पिता है और उसको बनने में संपूर्ण सचराचर का योगदान है वो सिर्फ मेरा मेरा कैसे हो सकता है जो तत्व से नहीं पढ़ पाते हैं उनकी भक्ति प्रभु तक भी नहीं पहुंच पाती इतना करीब है तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम्हारी आवाज भी उस तक नहीं पहुंच सकती यदि उस आवाज में सुखदेव का सच नहीं है तो नंगा सच नहीं है तुम तो। इसे बहुत अच्छे से समझ रहा है कंस मारा गया है हमारी कथा वहीं तक है वो सुना रहे हैं कंस को और कंस के पुत्रों को मारने के बाद यहीं से हमारी कथा का आरंभ यही समापन हुआ था सुखदेव जी सुना रहे हैं कि महाराज अरे ग्यारह वर्ष तुमने कंस नहीं मारा तो कंस तुम्हें मार देगा के 11 वर्ष जीवन की महानतम उपलब्धि है यही भगवान के 10 वर्ष पूरे होते ही दिन का उदय हुआ है और कंस मारा गया है तो यही भी भक्ति अगर 10 दिन 10 वर्षों के बाद 10वें वर, ग्यारहवें वर्ष के उदय पर अगर उसने आसक्तियों को संसार के इस मिथ्याभिमानी कंस को तो नहीं मारा है तो फिर कंस तुझे मारेगा फिर भक्ति की बात ही मत करना आप तो बड़े आराम से बैठे कि फलाने ने ये कहा फलाना संप्रदाय गुरु तुमको ये पढ़ा गया तो बस हो गया और तुम्हें कभी ईश्वर समझ में नहीं आएगा यदि तुम सावधान नहीं हो तो मारा गया भगवान की लीला कथा है लीला के पीछे तत्व के अमृत है उसे समझो और तुमने तो पचास बरस भक्ति कर डाली और जी उसी कंस में रही हो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे फलाने मेरे ठिकाने तुमने कब जानी भक्ति भक्त वो है जो बाहर राम की मर्यादा रखे भक्त वो है जो कृष्ण की पूर्ण शरणागति भक्ति अपने भीतर में बसा के रखे ना कि संसार को मैला करे और ईश्वर को गालियां दिलवाए भीतर गोविंद बसाए बाहर राम की मर्यादा गाए बाहर का धर्म निमित्त धर्म है और भीतर का धर्म स्वधर्म है इसीलिए भगवान श्री राम का बारह अंश अवतार है और श्री कृष्ण का संपूर्ण सोलह अंश अवतार है कि बारह अना निमित्त धर्म है और पूर्ण धर्म अंतर का धर्म है है ना कि जबकि दोनों अवतार एक है तो एक का बारह अंश क्यों है और दूसरे का सोलह अंश क्यों है कृष्ण को पूर्ण अवतार अब भगवान राम को अंशावतार क्यों कहते हैं क्योंकि वो मर्यादा बढ़ाने के लिए प्रभु आए हैं और मर्यादा वाला अवतार में चार अंश जो हैं मोक्ष के बाकी है भीतर के और कृष्ण भीतर की सत्ता है इसलिए पूर्ण है पूर्ण अवतार है अगर तुम भीतर नहीं जियोगे तो बहुत आधे अधूरे जियोगे यह आपको अच्छे से जानना होगा बाहर के निमित्त धर्म तुम जी चुके हो यदि आज तुम्हारा कंस नहीं मरा है तो फिर तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं है इसलिए कहा है कि सारी चिताएं जलाओ मैं की मेरा की अपनी पराई और आज राजन तुम अग्निवेश हो जाओ क्योंकि तो तुम्हें अब भीतर की लपटों में जीना है वो हवन यज्ञ जो बाहर कर रहे थे वो तो प्रतीक थे वो बारह अंश थे अब सोलह अंश हवन में आओ कृष्ण अग्नियों में अपने को अर्पित करो बाहर आचार्य और उपाचार्य है जो यज्ञ कराने आए हैं बाहर सामग्री भी है बाहर जीव रूप तुम यजमान हो और भीतर आत्मा आचार्य है प्राण उपाचार्य है ये शरीर और जीवन का प्रत्येक क्षण सामग्री है और जीव रूप तुम्हें यजमान आओ अब भीतर जलो कृष्ण अग्नियों में कृष्ण माने अग्नि होता है चाहो तो शब्दार्थ नोट कर लो कृष्ण माने अग्नि ज्वाला हाँ कृष्ण शब्द का ये भी अर्थ है सभी डिक्शनरियों में आपको मिल जाएगा सभी शब्दकोशों में कृष्ण माने अग्नि वसुमाने भी अग्नि है और कृष्ण माने भी अग्नि है गोविंद और ये वासुदेव है अग्नि है तो कहा अंतर की ज्वालाओं में जलना है बाहर का निमित्त धर्म तुम कर चुके अब भीतर की लपटों में आ जाओ और इस कथा के अमृत को पाओ इसीलिए वर्णाश्रम धर्म था पैदा हुए शूद्र कहलाए चाहे ब्राह्मण में हो क्षत्रिय किसी कुल में हो जन्म ना जायते शूद्र फिर गुरुकुल में आए ब्रह्मचर्य में आए ज्ञान का अर्जन किया दिश हुए फिर वहां से ग्रहस्थ धर्म में आए ग्रहस्थी बने फिर वानाप्रस्त धर्म को प्राप्त हुए क्या प्राणी मात्र की सेवा निमित भाव से करूंगा बारह वर्ष का वानाप्रस्थ और एक वर्ष का अज्ञातवास किया तो आप सन्यास में आए जीवन कोई स्थायित्व तो नहीं है कि मैं सदा यहां बना रहूंगा जैसे पाठशाला किसी का घर नहीं होती ये तो पाठशाला है माफ करना आपने तो घर बनाए हुए लेकिन ये पाठशाला है चपरासी होगा कोई जो घंटा घड़ियाल से और फर्नीचर से पाठशाला के चिपक कर रह गया होगा ना वो पास हुआ होगा और नहीं फेल हुआ होगा लेकिन जो छात्र होगा वो तो क्लास क्लास आगे बढ़ेगा आप लोग कौन हैं जरा पूछ तो डाली आपने इसे स्टूडेंट इस की चपड़ासी जीवन के स्कूल के लिए आपके पूर्वज इतने अभिशाप अंधे नहीं थे गुरुकुल के ब्रह्मावस्था से ग्रहस बने ग्रहस से वानाप्रस्थ हुए और प्रत्येक व्यक्ति वानाप्रस्त से अगली क्लास संन्यास को गया जो नहीं गया वो बड़ा दुर्भाग्य है उसका जन्म व्यर्थ हुआ पर आपने तो कहा थोड़ा सा स्थाई मकान बना ले बोले मकान तो स्थाई हो जाएगा तेरा क्या होगा बालक हा? तू तो चिता पे भी स्थाई नहीं हो पाएगा तेरा क्या होगा इसे मैं धृतराष्ट्र की अंधता न कहूं तो क्या कहूं ये क्या है तुम्हारा कौन सा मकान है जहां तुम रह सकते हो सदा और तुमने जीवन की पाठशाला छोड़ी और जिंदगी के चपड़ासी बन के रह गए स्थायित्व तो खोजते हो सुविधाएं ढूंढते हो बैसाखियां मांगते हो तलबे चाटते हो अंधे नहीं तो फिर क्या है हमसे? सब क्यों भयभीत हो क्यों डरे हुए हो जबकि वो गोविंद तुम्हारे भीतर है तुम्हें तो कंस को मारना था और तुम तो कंस ही जीए जाते हो। वो मरेगा कैसे पूछ लो अपने आप से कि तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है आज आप कहते हो बुढ़ापा आ गया बच्चे सेवा नहीं करते मैंने कहा तुम्हारे पुरखों में कौन बुढा बच्चों के सहारे जीता था इतना नपुंसक कौन था तुम्हारा पुरखा आज तुम एक नपुंसक की जिंदगी जी रहे हो और अपने मर्दानगी के गीत भी गा रहे हो क्या बात है? है अगर भीड़ शहरों में लगती थी तो अमृत जंगलों में बाना प्रस्तियों का बरसता था और तीर्थों पर तपस्वियों के तपते हुए रूप सूरज धरती पर उतारा करते थे इतने नपुंसक होकर के तो वो कभी नहीं जीते थे आज जो तुम जिए जाते ये कौन सी संस्कृति है अब इसको मैं कोई नाम दूंगा तो कोई नपुंसक के जैसा होगा तो बुरा मान जाओगे कौन सी संस्कृति है तुम्हारी कौन सा धर्म है तुम्हारा अब बैसाखियां खोजते हो ये बैसाखियां तुम्हें मोक्ष दिला देंगे तभी तो गोविंद गवाए हो कहा राजन जिसने दस वर्ष में इस मन की मोहदता और मिथ्याभिमान को नहीं मारा भक्ति की कथाओं में आकर उसका जीवन व्यर्थ हो गया है उसे भटकना ही पड़ेगा अरे भाई तुम दस नहीं बीस बरस ले लो तीस ले लो अब तो जागो निग कहां कर पा रहे हो और हमें पूरी ईमानदारी से इसमें जीना होगा जब मारा गया कंस देखो जब कंस मरेगा तो क्या होगा तो सबसे पहले श्री कृष्ण और बलराम जाते हैं और जेल से अपने माता मह नाना महाराज उग्रसैन को बंदीगृह से बाहर लाते हैं और फिर अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव को जेल से बाहर करते हैं पहला मिलन पाओगे मेरी कथा को तुम नहीं पा पाओगे यदि तुम अपने करीब नहीं हो पाओगे तो तुम मेरी कथा का भी भान नहीं कर पाओगे पहली मिलन है श्री कृष्ण और बलराम की वसुदेव और देवकी से और महाराज उग्रसेन से और जिस दिन मारोगे तुम इस मन कंस को ध्यान से सुनो मेरी बात तो प्रथम मिलन होगा तुम्हारा तुम्हारे सगों से वसुदेव और देवकी से आत्मा से और ब्रह्म ज्वालाओं से जिन्होंने बनाया है तुम्हें अभी तो सारे नकली रिश्ते जिए जाते हो जो ना तुम्हारे साथ आए हैं ना तुम्हारे साथ जाएंगे अभी तो उन्हीं को मेरा मेरा गाते हो बोलो समझ में आ रहा है क्या ये कृष्ण की कथा है ये पूर्ण अवतार की कहानी है ये एक बिलोया हुआ अमृत है वेदों का निचोड़ है ये पहली बार तेरे स्वजन तेरे सामने होंगे और तुम उनको मिल रहा होगा वो जिसने कंस को मार दिया होगा और तुम तो यहां से निकलते ही कंस जियोगे बड़े भगत हो यार <laughs> क्या भक्ति है मरेगा कंस तब मिलेंगे तुमको तुम्हारे वो स्वजन जो तुम्हारे नित्य साथी है जो तुम्हारी अनंत की राह के साथी हैं और जिनके साथ जीओगे तुम सदा सदा के लिए अभी तो तुम्हारा उनसे परिचय भी नहीं है तुम उन्हें जानते भी नहीं खाली रामलीला के मंच पे एक लड़का दशरथ बना है दूसरा कौशल्या बना है अभी मंच की लीला में ही तो पति पत्नी हो मंच से उतरते कोई पति पत्नी है क्या तो जहां नाटक जगत नाटक के मंच से उतरे कोई पति पति पति पत्नी है क्या कोई मैया भैया है क्या और नाटक को सच जिए जाओगे तो सच तक कब कैसे कहाँ पहुंच पाओगे तो मारा गया है कंस और आज कृष्ण को प्रथम दर्शन हुआ है वसुदेव और देवकी का अभी तक तो नंद और यशोदा ही माता पिता थे पहली बार मिले हैं वसुदेव और देवकी और जो मारेगा हमें कंस जो मारेगा इस मन कंस को वो पाएगा प्रथम दर्शन अपने असली माता और पिता का फिर न पाएगा कोई ये धर्म की कथा है ये संप्रदायों तक की पहुंच से बहुत परे की कहानी है गुण गुण और कौन पाएगा ऐसे? आज की ऋचा भी खोल लो वेद की हाँ क्योंकि हम कथा के रस में बह गए तो वेद तक पता नहीं लौट ना पाए गोविंद आज की ऋचा खोलें अगली ऋचा है और हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुना आजीर गति माने जो धरती पर लुटने वाले हैं हम सब हवा में तो नहीं उड़ जाएंगे और सुनाक्षेप कहते हैं जो असावधानी में भी सावधान रहे जो कुत्ते की नींद होता जिसमें कुत्ते किसी स्वामी भक्ति हो अपने लक्ष्य के प्रति और जिसे असावधानी में भी विषय वासनाएं न पकड़ पाए उसे कहते हैं सुनाक्षेप किस धरती पर रहता हुआ इस धरती पर ऋणता हुआ भी जो अपने आराध्य में सदा सावधानी से असावधानी के क्षणों में भी सावधान रहता हुआ आत्मा से जुड़ा है वही तो आजीर्गति शुनाशेप होगा ऋषियों के नाम नहीं होते वे भाव प्रधान भावनाओं को ही नाम दे दिया करते हैं क्योंकि सन्यासी का न अतीत होता है न संबंध होता है तो कहा उत योग मानुषेश्वर यश्चक्रे असाम्या अस्माकं उदरेशवा ये ऋषा है आ? प्रथम मंडल के हमारे तीसरे ऋषि के दूसरे सूख के ये पंद्रहवीं ऋषा तो क्या कह रहे हैं उतमाने संशय हाय मैं कल क्या खाऊंगा किसी की चमचागिरी करूं तो कल सुरक्षित हो जाए वैसे तो है लेकिन कुछ और हो जाए धर्म कर्म भी उसी के नाम ना कर दो तो उत्त अभी इसका संशय अभी उसका संश है ये यो माने इन सब में फंसा हुआ है जो मानुष ऐश्वा हर किसी से भीख मांगता हर एक से लोभ करता हाय तू ये दे दे मुझे पेड़ है तो उन्हें भी बेच लो हाँ जो मिले पाऊं उससे मैं मेरा बना लू धृत राष्ट्र बनाई मानुष ईश्वा मानुष माने मनुष्य मात्र से प्राणी मात्र से ऐशवा इच्छा करना कामना करना तू याद दे मुझे ऐश्वर्य दे मैं तेरा भी ले मैं उसका भी ले जाऊं मेरा घर भर जाए सम्मान हो मेरा, मेरा यश हो मेरे गीत गाए जाएं मैं झूठ करूं कपट करू दूसरों की बुराई करके जरा अपना सिक्का जमा लू इन्हीं में भटकता रहू यश आदि में हाँ संशयों में लोभ में जो भटकता रहू कहा नहीं असामिया जो इन सब को छोड़ गया है जो इन सब में असहज हो गया है जो इनके साथ समझौता नहीं कर सकता है जो अर्थात जो इन सब को भस्म कर चुका है संशय को लोभ को और तथा कथित मिथ्याभिमान को अस्माक उदरेशवाह ऐसों को ही उदमाने मोक्ष मुक्ति की कामना का अधिकार है क्योंकि वे ही अपने कामनाओं को पाते हैं जो इन सब में फंसे बैठे हैं वो भटकाओ के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाते हैं आप सोचो आप कौन सी भक्ति कर रहे हैं आप कौन सी भक्ति कर रहे हैं हाँ ये ऋचा है अगर, यदि हमारी आंखें न खोल पाएं तो हम धृतराष्ट्र के जैसे अंधे तो नहीं है गांधारी की पट्टी के बाद भी हमने अपने कान भी फोड़ रखे हैं और सोच को भी गंवा दिया है हम ऐसे दुर्दांत अंधे हुए हैं कहा वेद को जानना अति दुर्लभ है वेद का सत्संग कलयुग में तो संभव ही नहीं है अत्यंत दुर्लभ है और मिल जाए फिर भी हम ना पी, पी पाए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है कहा उत यो मानुश ऐश्वा यशा चक्री संधि विछे दौरा असाम्या जो सहन नहीं करता है न संशय को न लिप्साओं को और न दम्भ के मिथ्याभिमान को अपने में जो जीने नहीं देता है कि नहीं इन्हें नहीं जिया जाएगा हम तो गोविंद जीएंगे हेगे अस्माकम उदरेश्वा ऐसों को ही मोक्ष का इच्छा करनी चाहिए क्योंकि वे उसकी कामना करने के अधिकारी हैं तो जब मारा गया कंस और आप भी इच्छा करो कि आपके जीवन में भी अब मारा जाए कंस तो वो सारे के सारे बेटे भी मारे गए उसके अर्थात अतृप्तियाँ और इच्छाएं भी जाती रहीं तब वसुदेव और देवकी को भगवान छुड़ाते हैं जेल से बाहर करते हैं और पहली बार उन्हें माता पिता का दर्शन होता है और उनको भी अपने पुत्र से मुलाकात होती है जरा सोचो तो तुम्हें आत्मा ने वसुदेव ने बनाया ब्रह्मज्वालाओं ने बनाया और वो आज भी प्यासे हैं तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम तो हो कि कंस जिए जाते हो कितना सुख दे रहे हो तो, तुम अपने बनाने वालों को कितनी बढ़िया भक्ति है हमारी जरा उनके पक्ष से भी तो सोच ले उनके आंसू हुए कि थमते नहीं है बार बार वो बच्चों को अपने सीने से भीच लेते हैं समय का किसी को भान नहीं रहा है कितने बरस के हो गए हो तुम और तुम्हारी जननी ने और तुम्हारे जनक ने अभी तक तुम्हारा तुम्हें देखा नहीं तुम्हारा सामी पे नहीं पाया है तुम्हारे संग है और बहुत दूर है क्योंकि तुमने कंस को बीच में डाला हुआ है मन को संसार जीना चाहते हो वसुदेव देव को नहीं जीना चाहते है ना कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं महाराज उग्रसेन है उनके भी आंसू नहीं थमते हैं एक अद्भुत क्षण आया है जब एक आतताई का अंत हुआ है हमारे जीवन में भी न जाने कब होगा कब हमें संकल्प मजबूत होगा उग्र होगा संकल्प हमारा हमारा जाएगा ये कंस, और हम एक सच्चे भक्त की उस अमृतमय जीवन के क्षणों को जी पाएंगे सबको लेकर भगवान आते हैं तुम्हाराज उग्र सेन पुनः गद्दी पर विराजते हैं मथुरा धन्य हो जाती है मथुरा सत्कार तो बताया था ना मथ माने मथ माने मंथन करना दही बिलोते हो ना, और उर्माने हृदय पहली बार ये मथा हुआ अमृत तुम्हारे हृदय में प्रभु भक्ति के उस असीम सुख का क्षण लाएगा जिस दिन कंस मारा जाएगा जब तक कंस जिएगा तुम भक्ति के रस की कल्पना भी नहीं कर सकते तुम पा ही नहीं सकते आज मथुरा धन्य है महाराज उग्रसेन सबके राजा दिल के राजा सबकी भावनाओं के राजा सबकी भक्ति के राजा महाराज उग्रसैन आज फिर मथुरा सिंहासन पर विराजे हैं कंस मारा गया है चारों ओर जय जयकार हो रही है जय जयकार तो बड़ी शीतल हवा दिए जाता है कि आज कंस का पाप गया महाराज उग्रसेन मथुरा में विराज बहुत सुख की क्षण है ये सुख जो केवल सच्चे भक्त को मिलता है बाकी के लिए अति दुर्लभ है वो आया है ये वो क्षण है जिसने नहीं पाया है उसने भक्ति भी नहीं की है उग्रसेन वसुदेव से प्रार्थना करते हैं कि महाराज वसुदेव मेरा अब कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है आपके दो बेटे हैं बड़े बलराम हैं और छोटे श्री कृष्ण हैं आपके साम्राज्य के उत्तराधिकारी बलराम हैं। तो मेरा भी कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए आप कृष्ण को मुझे दे दें। वसुदेव और देवकी की इसे सहर्ष स्वीकारते और इस प्रकार श्री कृष्ण मथुरा के युवराज घोषित किए जाते हैं सजी है मथुरा कहा कंस मारा जाए तो हर उत्सव है हर आनंद का है रोम रोम रोमांचित है हर सांस भक्ति की है तुम क्या जानो उस सुख का रस क्या है जो भक्त पने दंभी को नहीं मिल सकता है जो दंभ जिए जाते हैं वो दंभ का तथा कथित सुख पाते हैं जैसे फोड़े को खुजलाने से सुख मिलता है दम्ब के सुख फोड़े की खुजलाहट है अभी सुख पा लिया है अब फिर लज्जित होना पड़ेगा क्योंकि दम्भी को झुकना ही पड़ता है क्या हुआ कि फोड़ा फैल गया है अब कैंसर बन रहा है दंभी के सुख फोड़े की खुजलाहट है और हम हैं कि दम्ब जी जाते हैं, आत्मा का आनंद जितना बांटो उतना बढ़ता है जितना पहनो उतना और बढ़ता है जितना फैलाओ और बड़ा हो जाता है ये घटता नहीं है ये अमर सुख है भगवान को मथुराधीश महाराज उग्रसैन भगवान श्री कृष्ण को युवराज सुशोभित करते हैं उत्सव मनाए जाते हैं सारे साम्राज्य में मंगल है नोदा भी पधारे हैं सारे ग्वाल बाल हैं और मथुरा और वृंदावन जैसे एक हो गए हैं अब उनमें कोई भेद नहीं रहा है नहीं आई हैं, तो न गोपियां आई हैं और न राधे आई है उन्होंने कहा जब वो आएगा हम तभी आएंगे क्योंकि वो कह गया था कि वो शीघ्र लौट के आएगा और समय ज जब घोषित हुए कृष्ण तो एक घटना और होती है उस समय उनकी दोनों मामिया जो विधवा हो चुकी हैं अस्थि और प्राप्ति देखो कंस मरा तो उसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति क्या हो जाती हैं विधवा हो जाती हैं हा अस्थि माने ये ने रहा है प्राप्ति माने ये और मिल जाए ये दोनों भाव वैधव्य को चले जाते हैं इनका महत्व नहीं रहता है अभी तो अस्थि प्राप्ति के लिए जी रहे हो हाँ। गलत तो नहीं कहा समझ में आ रहा है हाई अस्ति, हाई हाँ। हाँ। तो हाय अस्थि हाये प्राप्ति ये दोनों वैधव्य को चली जाती है क्योंकि तो जब आस्था आई उसमें तो वैशाखियों का काम क्या है तो फिर भेदभाव की चर्चा कौन करे राम में जैसे नारायण रखेंगे रहेंगे उन्हीं की मौज में रहेंगे धन्य हो जाती हैं ये कहानी हमारी जब भक्त बन जाते हैं तो अस्थि और प्राप्ति एकांत में मिलने जाती हैं श्री कृष्ण से उनसे कहती हैं कि आज आप युवराज सुशोभित हो रहे हैं चारों ओर आपके हाथ से छुआ के दान बांटा जाएगा क्या हम भी आपसे कुछ मांग सकती हैं तो तुम कहा आप तो हमारी माता है हम तो आपके पुत्र के समान हैं आप यहीं रहें और राजमाता के सम्मान को धारण करें ये मेरी इच्छा है वासुदेव कितने सरल है वो उनको भी कुछ नहीं कहते तो उनका नहीं श्री कृष्ण हम यहां रह नहीं पाएंगे हमें अपने पिता के यहा रहना पड़ेगा और वे असुर राज है और असुर धर्म में नारी को कोई सम्मान नहीं है वहां सारे सम्मान पुरुष को है सारे अधिकार मनुष्य पुरुष के पास है स्त्री को एक पशु से अधिक नहीं माना जाता है और हम अपने अब पिता के सहारे ही जिएंगे कृष्ण वासुदेव और हमारे पिता कुपित है वो आप पर आक्रमण अवश्य करेंगे हम आपसे सिर्फ एक वचन चाहते हैं कि आप हमारे पिता जरासंध को नहीं मारेंगे आप उनकी हत्या नहीं करेंगे क्योंकि यदि वे भी मारे गए तो हमें किसी के हरम में रहना पड़ेगा नारी को सम्मान नहीं होता है असुर धर्म है आज भी नहीं है भगवान ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने हाथों से जरासंध को कभी नहीं मारूंगा और मैं बलराम को भी ऐसा नहीं करने दूंगा अपने सामने अकेले में यदि वो उनका वध कर दें तो मैं नहीं जानता लेकिन मेरे सामने ना मैं मारूंगा ना किसी और को मारने दूंगा बलराम को भी नहीं मारने दूंगा बोले हमें बस इतनी ही भेंट चाहिए और वो चली गई ये बात कृष्ण और उन्हीं तक रही उन्होंने कहा आप किसी से कहेंगे भी नहीं और वासुदेव ने इसे सदा निभाया सत्रह बार आक्रमण में कृष्ण ने उसको सेनाओं को परास करके उसे जीवित बंदी बनाया और हर बार बलराम ने मारना चाहा तो भगवान ने कहा नहीं आप इन्हें छोड़ दे यदि ये, ये मारे गए तो दारू सोचो उन मामलों का क्या होगा वहां असुर धर्म है और आज कितने भाग्यशाली हैं आप कि आप सनातन धर्म हैं असुर धर्म नहीं है और फिर भी आप अपने सुरथ को जीवित नहीं रखना चाहते अथवा चाहती हैं कि जिस धर्म ने आपको इतना भारी सम्मान दिया आपने उसकी मर्यादाएं क्या हर घर में रखी सनातन धर्म में स्वयंवर प्रथाएं है कुमारी कन्याओं की पूजा है पति चैन का अधिकार मात्र नारी को है संतान और संपत्ति पर पूरा अधिकार नारी को है हवन और यज्ञ पर मंदिर पर पूजा पर पहला अधिकार नारी को है जबकि दूसरे धर्मों में कहीं कुछ भी नहीं है आज भी क्या हमने इस धर्म की मर्यादाओं को अपने घर में जीवित रखा है क्या हमने अपने घर घरों को मंदिर की जैसा बनाया है क्या हम मंदिर की घंटियों से गुनगुनाए हैं क्या शंख की मंगल ध्वनि की गूंज हमारे घरों में रही है क्या हम सचमुच धर्म में जिए हैं हमें सोचना अपने से पूछना चाहिए ये घर बटते क्यों हैं? ये रिश्ते चुभते घड़ते क्यों हैं? हम असुर धर्मा नहीं हमारी आस्था तो सनातन धर्म में है तो हमारे आचरण में भगवान और धर्म क्यों नहीं है तो बलराम गुण को उन्होंने कभी मारने नहीं दिया अभी हम इसी कथा में आगे ये प्रसंग आएंगे तो कहते हैं राजन सनातन धर्म समर्पण सेवा और तप का धर्म है विषयों और भोगों की कामना असुर धर्म है असुर कहता है वीर भोगया वसुंधरा। और सुर का नाद है वीर पूजया वसुंधरा। दो नाद आज आप ही कहते हो कि वीर भोग्या वसुंधरा। तो आप सनातन धर्म में आस्था रखते हो या असुर धर्मा वीर पूजिता वसुंधरा, धरती मां है हमारी हम भोग कैसे कह सकते हैं मां को असुर कह सकता है क्योंकि वो तो भोगना चाहता है आप कैसे कह सकते हो इतनी बड़ी गाली मां पर दोगे? माँ हमारी पूजनीय है धरती माँ हम इसे माँ कहते हैं ये हमको जीवन देने वाली है सब कुछ देने वाली है हम इसे भोगने वाले नहीं हम इसके समर्पित पुत्र हैं हम इसके पूज उसको पूजने वाले हैं लेकिन आज हम सिर्फ उनकी नकल करते हैं और उनके डुप्लीकेट बनना चाहते हैं जो आज भी असुर धर्म में आस्था रखते हैं गोविंद युवराज घोषित हुए और उसके बाद महाराज उग्रसेन ने अपने युवराज को शिक्षा के लिए बलराम ने कहा कि वो कृष्ण के साथ रहेंगे ये तो गोविंद की परछाई है अलग रह नहीं सकते तो वसुदेव जी दोनों को वहीं छोड़कर अपने राज्य को चले गए टी सीरियल में सब साथ रहते हैं क्योंकि कैमरा छोटा होता है तो उसमें सब साथ रह सकते हैं। गोदी धर्मित से कैमरे में इकट्ठे ही तो रहना पड़ेगा ना हाँ तो वे अपने राजे को लौट जाते हैं वसुदेव जी वे यदुनाथ हैं, है यदुवंश हैं उनका अपना साम्राज्य है और कृष्ण जो है पढ़ने आते हैं गुरुकुल में उनके गुरु हैं ऋषि सादीप नहीं महाकाल के भगवान भोलेनाथ के ये अनन्य भक्त हैं आज जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में ये वही स्थान है यहीं गोविंद पढ़ने आए थे नर्मदा का तट है नदी का नाम है नर्मदा ईश्वर को भी आनंदित करने वाली असीम सुख देने वाली मोतियों से जल है और शांतिपने ऋषि का आश्रम है आज भी जब आप जाएंगे तो वह आश्रम आपको मिलेगा अब मैं नहीं जानता आज से 40 वर्ष पहले तक तो काफी कुछ वैसा ही था वही पुरुष की वैसा ही आश्रम था और वही एकांत वही माउन जीता था वहाँ संभवतः आज भी उन्होंने बना के रखा हो लेकिन वो सारे स्थान जो कृष्ण के जीवन काल के लीला स्थले के हैं आज से छः हजार वर्ष पूर्व के न जाने क्यों यथावत है जैसे प्रकृति भी उनको बिल्कुल संजो के रखना चाहती है आज भी समोहित है उन क्षणों पर उन्हें बदलना नहीं चाहती है वैसे ही है सब देविका का वो तट पीपल का वो पेड़ जहाँ वासुदेव का पार्थिव देविका की गोद में गिरा था वो सारे स्थान और पूरी दृश्यावली जीव की खड़ी है छ हजार वर्ष बीते हैं और दृश्य कहीं जरा सा भी नहीं हिला है जैसे उन क्षणों को धरती माता खोना नहीं चाहती है और हम हैं कि कंस जीना चाहते हैं और ऐसे प्यारे क्षणों को अपनी भक्ति में बसाना नहीं चाहते हैं अद्भुत है वासुदेव और बलराम जी गुरुकुल शिक्षा तो हेतु बधारे हैं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पुराने जमाने में ऐसे आजकल आपको टीवी वी सीरियलों में दिखाते हैं कि गुरु जी आए हैं और युवराजों को लेकर के घर महल से जा रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता था ये बड़ा ही अमर्यादित कर्म है आधी काल से गुरुकुल में बालक को उनके घर के लोग ही लेकर आते हैं ऋषि कहीं नहीं जाते और वहीं उनका यज्ञोपवी संस्कार होता है और उसके उपरांत ही वो ग्रहण किए जाते हैं और जब तक यज्ञोपवी संस्कार नहीं होता बालक शूद्र कहलाता है सोच लीजिए आप आज आप जन्म जात पकड़े बैठे हैं कौन से शास्त्र में है वो कहां लिखा है और जिसके जीवन को वो संस्कारित ही नहीं कर पाया वो ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य है नितान्त शूद्र है वो किस ग्रांत में लिखा है ये सब अगर यही लिखा होता तो जन्मते ही हम सूतक क्यों मनवाते और शूद्र दाई के हाथ का जच्चा और बच्चा को क्यों खिलवाते पक्के बीस बिजबे वालों में भी तीन तेरा और सवालक्षी में भी क्यों कराते हैं हमेशा अब गुरुकुल की शिक्षा और आज की शिक्षा में भेद है आज की शिक्षा केवल उसके वाह्य जीवन को सुविधाओं को ही दिखलाती है वो मट्टी से मनुष्य क्यों है और वो कौन है कहां से आया है कल क्यों मर जाएगा ये सब नहीं पढ़ा पाती है दिखा ही नहीं पाती कल की शिक्षा उसे मनुष्य होने का अवसर दे दीजिए